कर्मयोग स्वामी विवेकानंद अपने अपने कार्य क्षेत्र में सब बड़े हैं सृष्टि का नियम है बहुत में एकत्व प्रत्येक स्त्री पुरुष में व्यक्तिगत रूप से कितना भी भेद क्यों न हो उन सब के पीछे वह एकत्व ही विद्यमान है स्त्री पुरुषों के भिन्न भिन्न भिन चरित्र एवं उनकी अलग अलग श्रेणियाँ शिष्ट की स्वाभाविक विभिन्नता प्राप्त मात्र है अतः एक ही आदर्श द्वारा सबकी जांच करना अथवा सबके सामने एक ही आदर्श रखना किसी भी प्रकार उचित नहीं है ऐसा करने से केवल एक अस्वाभाविक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है और फल यह होता है कि मनुष्य स्वयं से ही घृणा करने लगता है तथा धार्मिक एवं उच्च बनने से रुक जाता है हमारा कर्तव्य तो यह है कि हम प्रत्येक को उसके अपने उच्चतम आदर्श को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करें तथा उस आदर्श को सत्य के जितना निकटवर्ती हो सके जाने की चेष्टा करें हम देखते हैं कि हिंदू नृत्य शास्त्र में यह तत्व बहुत प्राचीन काल से ही अपनाया जा चुका है और हिंदुओं के धर्मशास्त्र तथा नीति संबंधी पुस्तकों में ब्रह्मचर्य गृहस्थ वान तथा संन्यास इन सब विभिन्न आश्रमों के लिए भिन्न भिन्न विधियों का वर्णन है हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मानव जाति के साधारण कर्तव्यों के अतिरिक्त प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कुछ विशेष विशेष कर्तव्य होते हैं एक हिंदू को पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, अर्थात छात्र जीवन का अवलंबन करना पड़ता है इसके बाद वह विवाह करके गृहस्थ हो जाता है वृद्धावस्था में गृहस्थाश्रम से अवकाश लेकर वह वा वानप्रस्थ धर्म का अवलंबन करता है और अंत में वह संसार का त्याग कर सन्यासी हो जाता है जीवन के इन भिन्न भिन्न आश्रमों में भिन्न भिन्न भिन कर्तव्य होते हैं वास्तव में इन आश्रमों में कोई किसी से श्रेष्ठ नहीं है एक गृहस्थ का जीवन भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि एक ब्रह्मचारी का जिसने अपना जीवन धर्म कार्य के लिए उत्सर्ग कर दिया है सड़क का भंगी भी उतना ही उच्च तथा श्रेष्ठ है जितना कि एक सिंहासनारूढ़ राजा थोड़ी देर के लिए उसे गद्दी पर से उतार दो और उसे मेहतर का काम दो फिर देखें वह कैसा काम करता है इसी प्रकार उस मेहतर को राजा बना दो देखें वह कैसे राज्य चलाता है यह कहना व्यर्थ है कि गृहस्थ से सन्यासी श्रेष्ठ है संसार को छोड़कर स्वच्छंद और शांत जीवन में रहकर ईश्वरोपासना करने की अपेक्षा संसार में रहते हुए ईश्वर की उपासना करना बहुत कठिन है आज तो भारत में जीवन के चार आश्रम घट कर केवल दो ही रह गए हैं गृहस्थ एवं सन्यास गृहस्थ विवाह करता है और नागरिक बनकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है तथा सन्यासी अपनी समस्त शक्तियों को केवल ईश्वरोपासना एवं धर्मोपदेश में लगा देता है मैं अब महानिर्वाण तंत्र के गृहस्थ के कर्तव्य संबंधी को श्लोक उद्धत करता हूँ यह सुनकर तुम जान जाओगे कि, कि किसी व्यक्ति के लिए गृहस्थ होकर अपने सब कर्तव्यों का उचित रूप से पालन करना कितना कठिन है ब्रह्मनिष्ठो गृहस्थ ब्रह्मज्ञान ज्ञान परायण कर्म प्रकुर तद ब्रह्मणी समर्पयित एक गृहस्थ को ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए तथा ब्रह्मज्ञान का लाभ ही उसके जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए परंतु फिर भी उसे निरंतर अपने सब कार्य कर्म करते रहना चाहिए अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए और अपने समस्त कर्मों के फलों को ईश्वर को अर्पण कर देना चाहिए कर्म करके कर्म फल की आकांक्षा न करना किसी मनुष्य की सहायता करके उससे किसी प्रकार की कृतज्ञता की आशा न रखना कोई सत्कर्म करके भी इस बात की ओर नज़र तक न देना कि वह हमें यश और कृति देगा अथवा नहीं इस संसार में सबसे कठिन बात है संसार जब प्रशंसा करने लगता है तब एक नित बुजदिल भी बहादुर बन जाता है समाज के समर्थन तथा प्रशंसा से एक मूर्ख भी विरोचित कार्य कर सकता है परंतु अपने आसपास के लोगों की निंदा स्तुति के बिल्कुल परवाह न करते हुए सर्वदा सत्कार्य में लगे रहना वास्तव में सबसे बड़ा त्याग है न मिथ्या भाषण न च समाचरेत देवता दे पूजा गृहस्थो निरतो भवेत गृहस्थ का प्रधान कर्तव्य जीव को पार्जन करना है परंतु उसे ध्यान रखना चाहिए कि वह झूठ बोलकर दूसरों को धोखा देकर तथा चोरी करके ऐसा न करे और उसे यह भी याद रखना चाहिए कि उसका जीवन ईश्वर सेवा तथा गरीबों के लिए ही है मातर पितरस्थ साक्षात्वता मृह निषेवे सदा सर्व प्रयत्न यह समझकर कि माता और पिता ईश्वर के साक्षात रूप हैं गृहस्थ को चाहिए कि वह उन्हें सदैव सब प्रकार से प्रसन्न रखे तुष्टायाँ मातरी शिवे तुष्टे पितरी पार्वती तो प्रीतिर्भवी पर ब्रह्म प्रसिदती यदि उसके माता पिता प्रसन्न रहते हैं तो ईश्वर उसके प्रति प्रसन्न होते हैं औद्धत्यम परहासम चर्जनम पिभाषण पित्रोरग्रे न कुीत यदि ऐदात्मनोत मातरम पितरम भीख्यानाशे संस्थित पुत्र शासन अपने माता पिता के सम्मुख औद्धृत्य परिहास चंचलता अथवा क्रोध प्रकट न करे वह पुत्र वास्तव में श्रेष्ठ है जो अपने माता पिता के प्रति एक भी कटु शब्द नहीं कहता माता पिता के दर्शन कर उसे चाहिए कि वह उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करे उनके आने पर वह खड़ा हो जाए और जब तक वे उससे बैठने को न कहे तब तक न बैठे मातर पितर पुत्र धारा नथि सोदरान यृह न भुंजीयात प्राण कंठगतरपी वंचय्वा गुरुन्बंधु भुंक्ते सोदरम भर इह लोके गहशौ परत्र नारकी भवि जो गृहस्थअ अपने माता पिता बच्चों स्त्री तथा अतिथि को बिना भोजन कराए स्वयं कर लेता है वह पाप का भागी होता है जननिया वर्जि तो देहो जनक प्रयोजि स्वजन शिक्षित प्रत्याशोधमस्तान्तेत ये महेशा कृप्वा कष्टसता प्रीणये सततम शक्तियामो शेष सनातन पिता माता द्वारा ही यह शरीर उत्पन्न हुआ है अतए उन्हें प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को हजार हजार कष्ट भी सहने चाहिए न भार्ता क्वातृवत् सदा न चझेदोर कष्टे यदि साधि पतिव्रता धारे मन या न स्पृशेत दुष्ट चेतसा विद्वान्न अन्यथा नारकी भवे शयने वा त्यजेग्यपर स्त्रियायुक्त भाषण से दर्शे धन्यवास प्रेमना श्रद्धया मृत भाषण सतत तो प्रिं क्वचिदाचरे यस्न् महे शादी तुष्टा भार् पतिव्रता सर्वो धर्मकृतस्ने नवती प्रिय एव स इसी प्रकार मनुष्य का अपनी स्त्री के पति प्रति भी कर्तव्य है गृहस्थ को अपनी स्त्री को कभी घुड़कना नहीं चाहिए और उसका मातृवत पालन करना चाहिए यदि उसकी स्त्री साध्वी और पतिव्रता है तो वह कष्ट में भी उसका त्याग न करे जो मनुष्य अपनी स्त्री के अतिरिक्त किसी दूसरी स्त्री का कलुषित मन से चिंतन करता है वह घोर नरक में जाता है ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वह पर स्त्री के साथ निर्जन में शयन या वास न करे स्त्रियों के सम्मुख अनुचित वाक्य न कहे और न मैंने यह किया वह किया आदि कहकर अपने मुख से अपनी बड़ाई ही करे अपनी स्त्री को धन वस्त्र प्रेम श्रद्धा एवं अमृत तुल्य वाक्य द्वारा प्रसन्न रखे और उसे किसी प्रकार क्षुब्ध न करे ये पार्वती जो पुरुष अपनी पतिव्रता स्त्री का प्रेम भाजन बनने में सफल होता है उसे समझो कि अपने स्वधर्म के आचरण में सफलता मिल गई ऐसा व्यक्ति तुम्हारा प्रिय होता है चतुर्वर सावधे सुता लाल ए सदाम ततःोशंत गुणा विद्या शिक्षेत विश्द पुत्रन प्रेरिए गृहकर्मसो ततस्ताल्यव स्ने प्रदर्शेत कन्याप्य पालनीया शिक्षणीयात्न देरा विदसे धनरत्समता पुत्रकृहस्थ के, के कर्तव्य हैं चार वर्ष की अवस्था तक पुत्रों का खूब लाड़ प्यार करना चाहिए फिर सोलह वर्ष की अवस्था तक उन्हें नाना सद्गुणों और विद्याओं की शिक्षा देनी चाहिए जब वे बीस वर्ष के हो जाएं, तो उन्हें किसी गृह कर्म में लगा देना चाहिए तब पिता को चाहिए कि वह उन्हें अपनी बराबरी का समझकर उनके प्रति स्नेह प्रदर्शन करे ठीक इसी तरह कन्याओं का भी लालन पालन करना चाहिए उनकी शिक्षा बहुत ध्यानपूर्वक होनी चाहिए और जब उनका विवाह हो तो पिता को उन्हें धन आदि देने चाहिए एवं क्रमेण भ्रतृश्ष स्वी भ्रातृसुतान ज्ञातीन्मिरा भृत्या प्राणी सहेदृ तथा स्वधर्म निरतानेकग्रामसिभ्यासी गृहस्थ पिरीप यद्यव नाचरे देवी गृहस्थो विभवेश पशु स पापी लोकगर्ता इसी प्रकार गृहस्थ को अपने भाई बहन भान, भतीजे भांजे तथा अन्य सगे संबंधी मित्र एवं नौकरों का भी पालन करना चाहिए और उन्हें संतुष्ट रखना चाहिए फिर गृहस्थ को यह भी चाहिए कि वह स्वधर्मरत अपने ग्रामवासियों अभ्यागतों और उदासीनों का पालन करें हे देवी धन सम्पन्न होते हुए भी जो गृहस्थ अपने कुटुंबियों तथा निर्धनों की सहायता नहीं करता वह निंदनीय और पापी है उसे तो पशुतुल्य ही समझना चाहिए निद्राल देहय यत्न के सविन्यासमे बच आसक्ति मचने युक्ताहारो युक्त निद्रो मृतवाथुन सक्षो नम्र शुचे दक्षो युक्त साकर्मसू गृहस्थ को अत्यंत निद्रा आलस्य देह की सेवा केश तथा भोजन वस्त्र में आसक्ति का त्याग करना चाहिए उसे आहार निद्रा भाषण मैथुन इत्यादि सब बातें परमित रूप से करनी चाहिए उसे अकपट नम्र बाह्यंतर शौच संपन्न निरालस्य और उद्योगशील होना चाहिए शूर शत्रो विनिबान गुरुसन्निध गृहस्थ को अपने शत्रु के सामने सूर होना चाहिए और गुरु एवं बंधुजनों के समक्ष नम्र शत्रु के सम्मुख सूरता प्रकट करके उसे उस पर शासन करना चाहिए यह गृहस्थ का आवश्यक कर्तव्य है गृहस्थ को घर में कोने में बैठकर रोना और अहिंसा परमो धर्म कहकर खाली गाल न बजाना चाहिए यदि वह शत्रु के सम्मा नहीं दिखाता है तो वह अपने कर्तव्य की अवहेलना करता है किंतु अपने बंधु बांधव आत्मीय स्वजन एवं गुरु के निकट उसे गौ के समान शांत एवं निरीह भाव का अवलंबन करना चाहिए जुगुप्स मंडे तनाव मंडे तमान निंदित असद व्यक्ति को वह सम्मान न दे और सम्मानीय व्यक्ति का आदर करे असद व्यक्ति के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना गृहस्थ का कर्तव्य नहीं है क्योंकि ऐसा करने से वह असद विषय को आश्रय देता है और यदि सम्मान योग्य व्यक्ति को वह सम्मान नहीं देता है तो भी बड़ा अन्याय करता है सौहादारांश्च प्रवृत्तिम प्रकृतिमृणाम सहवाह से नतः एक साथ रहकर विशेष निरीक्षण के द्वारा वह पहले मनुष्य का स्नेह व्यवहार प्रवृत्ति और प्रकृति जान ले फिर उस पर विश्वास करे ऐसे गहरे ऐरे गहरे जिस किसी भी व्यक्ति के साथ वह मित्रता न कर बैठे जिसके साथ उसे मित्रता करने की इच्छा हो उसके कार्यकलाप तथा अन्य लोगों के साथ उसके व्यवहार की वह पहले भली भांति जाँच कर ले और फिर मित्रता करे श्रीयम जस पौरुषम च गुप्त कथित यतम यदुपकाराया धर्मज्ञो न प्रकाश तो धर्मज्ञ गृह व्यक्ति को चाहिए कि वह अपना यश पौरुष दूसरों की हुई गुप्त बात तथा दूसरों के प्रति उसने जो कुछ उपकार किया है सबका वर्णन सर्वसाधारण के सम्मुख न करे